शांति शांति शांति कृष्ण कृषुेदिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का द्वितीय बल्ले में चतुर्थ मंत्र देखे थे यमराज जी ने नचिकेता को कहे श्रेय और प्रेय ये दोनों भिन्न भिन्न मार्ग हैं। एक ही व्यक्ति के द्वारा ये अनुष्ठेय नहीं है और आप नचिकेता तो विद्या को चाहते हैं अर्थात आप श्रेय भाजन और श्रेय मार्ग में चलने वाला है क्यों बहुत सारे हम आपको प्रलोभन दिखाया और आप उसमें से प्रलोभित तो नहीं हुए एक एक प्रलोभन जितना हम दिखाए एक एक में ही बहुत मनुष्य उसमें प्रलोभित हो जाते हैं और इतने सारे देने पर भी आप प्रलोभित नहीं हुए अतः तो आप विद्यार्थी हैं ऐसे एमराजी ने प्रशंसा की आगे कहते हैं अविद्याम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनम्रम्यम पर्यती मूढ़ा अंधे नीयम अविद्यायां अविद्या वर्तमान एक नंबर टिप्पणी पहले देख लीजिए यदि अहम् कामोलुप्वाद अलोलुपवादी अहम विद्याभसी तत श्रेयभाजनम कीदृश्स्तरी अवद्याभीसीनो किजन की से नचिकेतो मनोगत आह यमराजः काम से जो जुआप काम्य काम कामना काज विषय ये काम अर्थ ये विषय के द्वारा हम प्रलोभित तो नहीं हुआ इसलिए अगर हम विद्याभिप्सी अर्थात तो विद्या में इच्छु है विद्या चाहने वाला है और इसलिए हम श्रेय भाजन अर्थात तो हम कल्याण मार्ग में चलने वाले हैं कल्याण प्राप्ति करेंगे अगर ऐसा है तो कीदृशा स्तर ही अविद्याभिपी न भवंती जो अविद्या मार्ग में अर्थात प्रेय मार्ग में संसार मार्ग में चलने वाले हैं सब स्वभाव कैसा होता है किम भाजनाश्चर् वो फिर क्या प्राप्त करेंगे अंतिम में नचिकेतो मनोगत विज्ञा आह नचिकेता का मन में जो विचार है उसको जान करके यमराज आचार्य कहते हैं अविद्यामति अविद्यादी अभिमान उपलक्षित आसुरसंपदबंध संसार भाजनाश्चे अविद्याय मार्ग में चलने वाले धीरवादी अभिमानो उपलक्षित धीर वास्तविक वो नहीं होते हैं किंतु धीरत्व आदि का अभिमान करते हैं तो इस प्रकार के अभिमान करने वाला कहते हैं असुर संपद बंत ये सब आसुर संपद ये आसुरी संपद वाले होते हैं संसार भाजनाश्चय पुनः ये संसार को ही प्राप्त करेंगे वो श्रेय मार्ग में नहीं चलेंगे धीरा अपने आपको खाली मानते हैं ऐसा मंत्र में भी कहते हैं मंत्र में अविद्याम अंतरे वर्तमाना अविद्या में विद्यमान है अविद्याम अंतरे अर्थात अविद्याया मध्य त अविद्या अर्थात प्रेय मार्ग में चलने वाले विवेक बुद्धि नहीं होना वर्तमाना वर्तमान अर्थात उसी में ही जीते हैं और स्वयं धीरा अपने आप को मानते हैं कि हम लोग धीर है धीर अर्थात विवेकयुक्त है पंडितंग मन्यमान अपने आप को पंडित मानते हैं पंडितम मन्यन्ते इति पंडितम मन्यमा उनका क्या स्थिति होता है अरे दंद्रम्य माणा परियंति मूढ़ा दंद्रम्यमाणा धातु हो गया यहाँ द्रमु उत्सायम गतो अभी उससे प्रत्यय हो गया यंग यंग प्रत्यय गत्यर्थ का धातु से यंग प्रत्यय किस अर्थ में होंगे नित्यम कौटिलेगा तो अर्थात कुठिलो मार्ग में चलने वाले धन द्रम्य मणा अर्थात कुटिलो मार्ग में चलने वाले दन द्रम्य अभ्यास में नकार धातु है द्रमु अभी द्रमु में मकार तो अभ्यास में द्रम धातु रहेगा द्रम मकार तो नहीं रहेगा आगे द्रम में भी रकार नहीं रहेगा केवल द रहेगा अभी यहाँ धातु ये अनुनासिकंत है इसलिए अभ्यास को नुक आगम हो जाता है अनुगत तो अनुनाशिकांत अनुनाशिकांत धातु होगा तो अभ्यास को नुक हो जाएगा यंग यंग लुकी परत यंग यंगलुको परतः पर में यंग अथवा यंग लुक, लुक रहेगा तो अभ्यास को नुक आगम हो जाता है दन द्रम्य माणा परियंति मूढ़ा वो सब मूढ़ मुड़ है मूढ़ अर्थात तो विवेक नहीं है मोहवैचित्य अर्थात चित्त का जो स्वाभाविक स्थिति होना चाहिए वो नहीं है विपरीत अर्थात वही प्रेय मार्ग में चलने वाला संसार मार्ग में चलने वाला स्वरूप के विपरीत बुद्धि होता है उनका परियंती परित यी संसार चक्र में ये फिर घूमते रहते हैं दृष्टान्त देते हैं अंधे न यथा अंधा नियमान जैसे एक अंध के द्वारा बाकी सब अंधे लिए जाते हैं जैसे उनके गति होती है अर्थात बार बार कष्ट में गिर जाते हैं अंध सेव अंधलग्न से निपात पदे पदे ऐसे ये इनका है श्रेयर्ष का अंध सेव अंधलग्न से अंध सेव अंधलग्न अर्थात अंधलग्न अंध अंधेन लग्न अंधलग्न अंधलग्न से अंध तो जो अंधा अंधा के साथ लग्न हुआ है अर्थात तो सटा हुआ है विनिपात पदे पदे तो बार बार गिर जाएंगे इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं अंधा अगर दूसरे को अर्थात तो दूसरे अंध को मार्ग दिखाता है तो जो स्थिति होती है इन लोगों का ऐसे ही होता है विवेक नहीं है तो ये स्थिति है बार बार गिर जाना अर्थात तो दृष्टान्त तो, तो स्थूलों में दे दिए अंध मार्ग में बार बार गिर जाएगा अगर अंधों के द्वारा लिया जाता है इसी प्रकार के संसार में अगर अभिवेकी दूसरे अभिवेकियों के द्वारा लिया जाएगा तो ये बार बार वही जन्म मृत्यु चक्र चक्र में चलेंगे तो वहाँ स्थूल में तो गाढ़ा हो गया और सूक्ष्म में हो गया जन्म मृत्यु चक्र उसी में और स्थूल में हो गया अंध अंध के द्वारा लिया जाता है दृष्टान्त में हो गया अभिवेकी अभिवेकी के द्वारा मार्गदर्शित तो होता है तो जैसे प्रारब्ध हो ऐसा ही होता है कभी कोई कहता है कि नहीं हमको मतलब उधर चला गया इतने साल चला गया व्यर्थ हो गया कहते प्रारब्ध है क्या किया जाएगा फिर जब वो प्रारब्ध पूरा हो जाता है फिर वहाँ से निकल जाते हैं भाष्य में ये तो संसार भाजना भाजना अविद्याया अंतरे मध्य घनीभूत इव तमसी वर्तमान वेष्टमा पुत्र पुत्रपशुआदी तृष्णा पाशत स्वयं व्यव धीरा प्रज्ञावंत हा पंडिता शास्त्रकुशलाश मनम तेद्रम्यम अत्यथ कुटील अनेकूप गतिम ग अच्छा ये तो एक ही वाक्य है पूरा ठीक है यहाँ तक देखेंगे ये तो संसार भाजना संसार को प्राप्त करने वाले होते हैं अद्यायांतरे अंतरे अर्थात मध्यमध्ये तरा च वैध्य है अविद्यामरे अवद्या में सप्तमी सप्तमीद्या है अर्थ अद्या मध्य में अंतरे अर्थ मध्य स्पष्ट कर घनीभूते इव तमसी जैसे तमस अंधकार घनीभूत तो गाढ़ गाढ़ में जैसा कोई व्यक्ति अर्थात मार्ग उसको पता नहीं चलता इसी प्रकार की अविद्या अविद्यायां वर्तमान अर्थात विवेक बुद्धि बिल्कुल नहीं पूरा है पूरा अविवेक है वर्तमान का अर्थ है बैष्टमाना बैष्टमाना अर्थात तो उसके द्वारा बैष्टन किए गए हैं बंधे गए हैं अविद्या हुआ तो अविद्या का कार्य आगे भेदबुद्धि करवाएगा भेदबुद्धि करवाएगा तो कुछ भिन्न पदार्थ में शोभन बुद्धि करवाएगा शोभन बुद्धि होने के बाद आगे संकल्प संकल्प से काम तो ये सब आगे चलते रहेगा काम हो जाने से पदार्थ को प्राप्त करने के लिए आगे फिर कृति प्रयत्न आगे क्रिया ये सब का क्रम चलता ही रहेगा यही हो गया कि अविद्या में बेष्टमाना बेष्टमाना बंधे गए हैं अविद्या काम कर्म वही सब में चलते रहेंगे पर ये जो शोभन बुद्धि हो जाती है कहाँ कहाँ हो जाती है शोभन बुद्धि को संकल्प भी कहते हैं संकल्प होने से आगे काम होगा तो ये संकल्प न हो उससे जितना बचे काम जाना मूलम संकल्पात कि लजाय यसे तो कामों को कहते हैं आपका मूल हम जानते हैं क्या है कहते हैं संकल्प संकल्प अर्था शोभन बुद्धि अच्छा है ये बुद्धि हो जाएगी तो आगे काम हो जाएगा काम अर्थात इच्छा हो जाएगी उस विषय में तो नवाम संकल्पय्यामी ये न मैं न भविष्यति तवाम अर्थात आपको मैं संकल्प नहीं करूंगा ये शोभन बुद्धि उसको कहते हैं हम तो आगे ये शोभन बुद्धि करेंगे नहीं ये न जिसके चलते मैं मम न भविष्य तो ये काम आप और मेरे नहीं बनोगे क्यों आप मेरे बन जाते हो क्योंकि हम संकल्प बुद्धि कर संकल्प कर लेते हैं ये अच्छा है शोभन बुद्धि करने से ये दुर्दशा हो जाती है ये शोभन बुद्धि क्यों हो जाती है कहते हैं पहले भेद दर्शन होता है ये मेरे से भिन्न है ये क्यों हो जाता है अविद्या अंतिम ये अविद्या ही है अच्छा ये शोभन बुद्धि किसमें होते हैं वो दिखाते हैं पुत्र पशु आदि तृष्णा पास सती ही पुत्र पशु ये सब में तृष्णा हो जाती है उत्कट इच्छा तृष्णा कहते हैं तृष्णा पास सते ही इच्छा हो गई तो उसी में बंद गया स्वयं स्वयं वयम धीरा प्रज्ञावंत पंडिता हम लोग किंतु बंध तो गए हैं फिर भी मानते हैं कि प्रज्ञावंत प्रज्ञावंत अर्थात हम आठ नंबर टिप्पणी दे दिए लौकिक अभिज्ञा हम तो लौकिक व्यवहार जानते हैं पंडिता हा, पंडिता का अर्थ यहाँ कहते हैं शास्त्रकुशलाश पंडा संजात संज्ञाता अशा ये पंडित होना चाहिए पंडा का अर्थ बुद्धि वो नहीं है केवल श्रोतीय शास्त्र ज्ञान है मनमान इसी प्रकार के मानते हैं कुसे दंद्रम्यमाण अत्यर्थम कुटिलां अनेक रूप गति ग्यंत कुकुटिल दंद्रम्यमाण इसमें यहाँ यंग किए हैं यंग करने वाला सूत्र क्या होता है फलादे क्रिया समिहार यंग त्रिया तो समिहार समिहार का दो अर्थ होता है भृषम अथवा अतिशय पुनः पुनः अथवा अतिशय तो यहाँ कहते हैं अतिशय पुनः पुनः तो है और भी अत्यर्थम अतिशय अर्थ में अतिशय कुटिलाम अनेक रूप गति गंतन तो गति को प्राप्त करते हैं कुटिलागति क्या है जरा मरण रोग आदि दुखे जरामरणादी दुखती यही जरा मरण रोग यही सब प्राप्त होना ये कुटीलगति दुख है ये सब सरयं पिगछति मूढ़ा अविवेकिन मूढ़े अविवेकिनो अंधे दृष्टि न दृष्टिवीन नियम विषमें पथि यहां अंध महात अंधेन एव जैसा अंध के द्वारा लिए जाते हैं नित्य कौटिल्य गौ अच्छा अंधेन एव दृष्टिविहीन दृष्टिविहीन के द्वारा लिए नियमान लिए जाते हैं कहाँ विषमय पथि कंटकित तो अथवा गर्त बहुल मार्ग में लिए जाते हैं कौन लिए जाते हैं यथा बहवो अंधा हा। बहुत सारे अंध एक अंध द्वारा कठिन मार्ग में लिए जाते हैं क्या होती है उनका स्थिति कहते हैं महात अनर्थम रिप्रावती महां अनर्थ को प्राप्त करते हैं छ नंबर टिप्पणी में बड़े महाराज जी कहते हैं ननु एते सो आचार्य उपदिष्टन एवं पथा व्रजंत कथम एवं अनर्थभाज इशंका दृष्टान निरशिषतुर्थचरण आचषे सभी के अपने अपने आचार्य होते हैं तो यहाँ कहते हैं कि सो आचार्य उपदिष्टे न ये सब जो प्रेय मार्ग में चलने वाले होते हैं कुटिल गति को प्राप्त करते हैं बार बार जन्म मृत्यु चक्र में शंका करने वाला कहता है वो भी तो अपने आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट होकर के ही चलते हैं सो आचार्य उपदिष्टेन एवं पथा भ्रजंत तो अपने आचार्य जो मार्ग दिखाते हैं उसी मार्ग में तो वो चलते हैं तो कथम एवं अनर्थभाज तो वो फिर अनर्थ को क्यों प्राप्त करें आचार्य तो सर्वदा मार्ग ही दिखाएंगे इति आशंक ये आशंका को दृष्टांत दृष्टान्त न्यास दृष्टांत के द्वारा निराश करते हुए चतुर्थ पाद में कहा अंधे नियमाना यथाध तो यहाँ बड़े महारजी थोड़ा विनोद करते हैं न खुद करटा आचार्य बरट किंग करट एव कशिज जरटी भाव न खलु ये होता नहीं क्या करटा नाम आचार्यो बरट बवती करट कौआ काक बरट ये बक बगुला ये कौआ का कौआ जो होते हैं काक काका नाम आचार्य काकों का आचार्य कभी ये बक नहीं होता है किंगतरी फिर ये काकों का आचार्य कौन होता है कहते हैं करट एव अर्थात तो कौआ का आचार्य तो करट ही होगा अर्थात तो कौआ ही होगा किन्तु कश्चित जरठ जिसको कौआ का सारे आचरण इत्यादि से पता हो गया जरठ अर्थात वृद्ध तो कोई वृद्ध कौआ ही कौआ का आचार्य होगा अर्थात तो उसी मार्ग में जिसको कुशलता प्राप्त हो गया है वो उसी मार्ग का उपदेश दूसरों को करेगा तो जिसको जिस प्रकार की संस्कार है वो उसी प्रकार की संस्कार में कुशल व्यक्ति के पास जाएगा ऐसा क्यों होगा कहें यही प्रकृति का नियम है करठ करठ के पास जाएगा और वरठ वरठ के पास जाएगा तो जो जिसके पास जाएगा वो थोड़ा पुराने होंगे पुराने होंगे अर्थात तो उनको अनुभूति अधिक हो गया उस मार्ग का तो इसलिए कहते हैं प्रेय मार्ग में जो चलने वाले होंगे वो प्रेय मार्ग का उपदेश करने वाले के साथ ही जाएंगे ऐसे ही जैसे संस्कार ऐसे ही ईश्वर उसी प्रकार की ही प्रेरणा देंगे उसी मार्ग में चलेगा किंतु हो सकता है कि कभी पंचदशी में आता है ना सत्कर्मा परिपाकाते करुणा निधिधृता प्राप्य तीर तरुच्छायाम विश्राम्यथा सुखम क्या पता हमारा क्या पूर्वजन्म में कितना पुण्य है किस समय में कौन सा पुण्य उदय हो करके हमको करट से हटा करके बरठों में पहुंचा देंगे ये तो पुण्य का जैसे पुण्य है तो कितना पुण्य है तो पता नहीं इसलिए अभी तो कम से कम लगे रहे पुण्य करने में पुण्य करने में अर्थात तो पुण्य कर्म में लगे रहे पुण्य होगा हमको वो बुद्धि से नहीं पाप धुल जाएगा ये बुद्धि थोड़ा रख सकते हैं पुण्य कर्म में अर्थात शास्त्र विहित तो कर्म में लगा रहने का है आगे मंत्र में न सांपराय प्रतिभा तिवाल प्रमाद्यंत वित्तम ओहे अयर लोको नस्ति परी पुनःनश्तमोन प्रमांत मूढ़ सांपराय न प्रतिभाति प्रतिभा पर मनी पुनः पुनर्मे वसम आपद्यते वित्त मोहे न प्रमाद्यंतम वित्त मोह से वित्त का अर्थ केवल ये जो गो, गो हिरण्य इस प्रकार की वित्त नहीं है किसी प्रकार की ऐश्वर्य यहाँ वित्त शब्द से ले लिया जाएगा तब तो वित्त मोहे अर्थात तो हमारे पास ये पदार्थ है जो कि क्षयिष्णु है ये अर्थात तो सांसारिक है उसका मोह मोह अर्थात तो हमारे पास इतना है इसको लेकर के प्रमाद्यंतम प्रमाद करने वाले प्रमाद्यंतम प्रमाद प्रमाद शब्द का अर्थ होता है अकर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि और कर्तव्य में अकर्तव्य बुद्धि हो जाना इसको प्रमाद कहते हैं तो जब हमारे पास किसी प्रकार की ऐश्वर्य होता है और हम उसके साथ तादात्म्य करते हैं तब संभावना है कि मार्ग का उल्लंघन कर देना सभी करेंगे ऐसा बात नहीं जो सद होते हैं वो मार्ग उल्लंघन करेंगे नहीं उनके पास कुछ ऐश्वर्य आ गया तो उसको फिर वो कल्याण में दूसरों का ही लगा देंगे किंतु तो संभवतः यह अधिक होगा कि अगर चित्त शुद्ध नहीं है ऐश्वर्य आने से प्रमाद होगा अर्थात तो अकर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि मार्ग उल्लंघन होगा शास्त्र का अवमानना करेंगे ये प्रमाद प्रमाद्यंतम प्रमाद करने वालों को वो सब क्या हो गए बाल वित्त तो मोहन जो लो प्रमाद करते हैं उनको बाल कह दिया गया बाल अर्थात जैसे तर्क संग्रह में कहा गया ना तो बाल बाल शब्द का अर्थ पद कृत्यकार क्या कहें अनधित ना, ना अधित व्याकरण काव्य कोशो और अनधित न्याय शास्त्र वहा बाल नहीं है वो नहीं है इसी प्रकार की यहाँ भी बाल का अर्थ वो अर्थात छोटा बच्चा नहीं है वित्त मोहे न प्रमाद्यंतम उसको बाल शब्द से कहा गया अर्थात ऐश्वर्य के साथ तादात्म्य करके मार्ग का उल्लंघन कर जाने वाले उनको यहाँ बाल शब्द से कहा गया ये चार क्या टिप्पणी दो, दो नंबर टिप्पणी हाँ दो नंबर नात्र स्तनधयादिलो विवक्षित आशयन बालम एवं विवृणति प्रमाद्यंतम वित्त मोहन बूढ़म ये बाल शब्द का अर्थ हो गया ऐश्वर्य में बुद्धि करके मार्ग उल्लंघन करना इसको प्रमाद कहा गया उनके लिए क्या होता है वो उनको सांपराय न प्रतिभाति ऐसे बालों को अर्थात जो ऐश्वर्य के मोह से मार्ग उल्लंघन करते हैं उनको सांपराय न प्रतिभाती सम्यक ये परित अयते गम्यते सम्पराय परलोक तो तो संबंधी साधन सांपराय भाष्य में देते हैं अर्थ सांपराय सांपराय अर्थात परलोक साधन तो जो इसी लोगों का ऐश्वर्य में मत्त रहते हैं उनको परलोक साधन ये और मतलब भान नहीं होता है भान नहीं होता है अर्थात तो उसमें महत्व बुद्धि नहीं होती है उसका अनुष्ठान नहीं करते हैं क्या मानते हैं अयम लोक यही लोक ही है पर नास्ती परलोक कुछ नहीं है ये चार वाले जैसे बुद्धि होता है भस्मीभूत से नहीं आरंभ कैसे यावज्जीव सुखम जीवेत। यावत् जीवेत कहीं कह देते हैं कि यज्जी होना चाहिए अवैभा सामस होकर के यावजीव सुखम जीवे ऋण कृत्व घृत पीबे भस्मीभूत देह से पुनरागमन कूता तो अर्थात यही लोक ही है तो बाकी कुछ ये शरीर लोक अर्थात शरीर लोक्यते भुज्यते कर्मफलानी अस्मति लोक शरीर यही शरीर ही सब कुछ है यह शरीर अगर चला गया तो फिर आगे का क्या, क्या भरोसा आगे कुछ और नहीं है कहते हैं इसलिए जो कुछ भी करो छिन्धी भिन्धी जो कहते हैं आशुर्य बुद्धि अर्थात कैसे भी करके सुख भोग करो दूसरों का अर्थात हानि पहुंचा करके भी ये सब आसुरी बुद्धि है यही लोक में महत्व है नास्ती पर लोग नहीं है इस प्रकार की मानी मानने वाले पुनः पुनर्वशम में आप तब यमराज जी कहते हैं वो लोग से बार बार मेरे बस में फिराते हैं मेरे बस में अर्थात यमराज जी का काम है मृत्यु देना तो मृत्यु बस में आते हैं अर्थात फिर जन्म मृत्यु में ही चलते हैं भाष्य में अतएव मूढ़त्वात् न संपराय सांपराय प्रतिभाती क्योंकि ये मूढ़ है मूढ़ अर्थात विवेकबुद्धि नहीं है विवेक बुद्धि नहीं होने से निषिद्ध कर्म भी कर जाते हैं शास्त्र उल्लंघन करते हैं तो शास्त्र उल्लंघन करने से फिर ये सान्द उपनिषद का है ना तो न कतरेण पथा गच्छन्ति जायस्व मृयस्व इति तृतीयम अर्थात तो जो शास्त्र उल्लंघन करके जो चलेंगे उनका उत्तरायण दक्षिणायण मार्ग नहीं होगा वो तो फिर तृतीयम अर्थात जाायस्व मृयस्व बार बार जन्म होंगे मृत्यु को प्राप्त करेंगे इसी प्रकार की उनकी स्थिति हो जाएगा अतः एवं मूढ़त्वात मूढ़ अर्थात विवेक नहीं है इसलिए न सांपराय प्रतिभाति सांपराय शब्द का अर्थ कहते हैं इति संपरायः सम आगे परा आगे इयते, इयते गम्यते इति संपरायः संपरायः परलोक तत्प्ति प्रयोजन बहुगृह तत्प्ति प्रयोजन यधन विशेष से साधन विशेष तत्प्ति प्रयोजन शास्त्रीय साधन ओ हो इति था था। तो तो गया सांपराय संपराय से सांपराय ये तस्य में अण हुआ तो संपराय अर्थ हो गया परलोक और परलोक संबंध साधन को कह दिया गया सांपराय न न टिप्पणी दे दिया गया साधन विशेष कर्म उपास्यतरोप कर्म करने से पितृलोक उपासना से देवलोक उभय मिलाकर के करने से भी देवलोक ये परलोक प्राप्ति का परलोक प्राप्ति प्रयोजन है जिसका परलोक परलोक तत्प्राप्ति प्रयोजन इसमें बहुवी है अन्य पदार्थ हो गया साधन विशेष वो साधन शास्त्रीय उसी को सांपराय कहा गया परलोक प्राप्ति का साधन स बालम अविवेकिन प्रति न भाति न प्रकाशते न इति उपतिषत वह जो परलोक विषय साधन है वो बालम बालम का अर्थ च वैकल्या ठीक तो अभिवेकी के प्रति न भाति वो जो परलोक साधन अभिवेकियों को दिखता नहीं न प्रकाशते न उपतिष्ठते तो कहते हैं कहीं स्थान गए कहते हैं कहीं प्रवचन हो रहा है वहाँ गए अब प्रवचन होने के बाद जाकर के वहाँ भोजन मिलना है अर्थात तो प्रसाद मिलना है किंतु तो जाने के समय पहले देख लेना है पूछ लेना है कितने बजे ये मिलेगा हर क्या क्या है इस प्रकार कहते हैं जा रहे हैं जो स्थान को दो चीज़ उपलब्ध है प्रेय भी है श्रेय भी है तो ये प्रेय को पहले देख लिए फिर श्रेय में जितने समय बैठेंगे वहाँ बुद्धि तो चलेगी कभी ये छूटेगा तो वहाँ हम पहुंच जाएंगे तो इसलिए कहते हैं कि न प्रकाशते ये जो परलों का साधन उनके सामने न प्रकाशते अर्थात तो न उपतिष्ठते उपतिष्ठाते अर्थात तो उनके सामने में आकर के नहीं पहुंचता है उनके सामने में नहीं पहुँचता अर्थात तो उसमें श्रद्धा महत्व बुद्धि होकर के अनुष्ठान करना है ऐसे बुद्धि उनको नहीं होती है ये श्रद्धा बुद्धि नहीं होते हैं उपदिष्ठ न उपदिष्ट थे अच्छा अर्थात तो ये सब परलोक साधन को कहने वाले जो शास्त्र है वो शास्त्र में श्रद्धा नहीं होता है उसका एक नंबर टिप्पणी कह दिए जिसमें शिष्ट लोग प्रवृत्त होते हैं जिस शास्त्र के आधार पर उस शास्त्र में ये अभिवेकियों को श्रद्धा नहीं होती है प्रमाद्यन्तम प्रमाद्यंतम का अर्थ कहते हैं प्रमादम कुरंतम पुत्रपशुवादी प्रयोजनसु आसक्तमनस तथा वित्तमोहेन विहन तमसा मूढ़ तमस अयमेव लोको यो दृश्यम स्त्री अन्नपाद विशिष्टो नरो अदृष्टो लोक इत मनशीलो मनी यहाँ तक देखेंगे प्रमादु प्रमाद करने वाले क्या प्रमाद कर जाते हैं प्रमाद अर्थात तो अकर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि दिखाते हैं पुत्र पशुआदि प्रयोजनेश आसक्त मनसम आसक्त मनसम द्वितीय हो गया द्वितीय तो प्रथमा हो जाएगा पुत्र पशुआदि प्रयोजनेश आसक्त मना उसी में पुत्र पशु ये सब जो प्रयोजन है तो उसी में मन जिनका आसक्त है तथा तो वित्त मोहे वित्त मोहन अर्थात तो वित्त निमित्तेन अविवेकन वित्त के निमित्त तो अविवेक अर्थात तो और शास्त्र का तात्पर्य निर्धारण नहीं हो रहा है मूढ़ा मूढ़ा अर्थात तो मोह वैचित्र अर्थात तो अविवेक अज्ञान से आछन्न हो जाता है जो बुद्धि तमसा आच्छन्नम संतम सब द्वितीयांत तो है मूढ़म प्रमाद्यंतम का अर्थ ये सब कह रहे हैं मूढ़ मूढ़ मंत्रम है तमसा आच्छन्नम संतम अर्थात अ अभिवेक अज्ञान से अज्ञान अर्थात दृढ़ अज्ञान से आच्छादित हो करके कैसा चिंता करते हैं अयम एव लोको यो अयम यो अयम दृश्यमान ये जो दिखता है जगत अर्थात स्थूल जगत इसमें भोग क्या है कहते हैं स्त्री अन्न पान इत्यादि ये सब यही इस जगत का भोग्य पदार्थ है वही उनको महत्व बुद्धि के साथ दिखता है नास्ति ना अदृष्टो अच्छा। सात नंबर टिप्पणी दे दिया। दी तात्ल सूचय नहीं तो मानी दिया मानी का अर्थ मननशीलो कही दिए तो शील अर्थ तत्शिल अर्थ में ऋणिनी प्रत्यय तो यहाँ मानी मानी तो मन उसेनी हो जाएगा इस प्रकार की जो मानते हैं पुनः पुनः आगे आठ नंबर मननशील प्रत्यक्ष एक शरण नस्तिक अचानक आठ नंबर टिप्पणी दिए हैं मननशील कह करके प्रत्यक्ष एक शरण प्रत्यक्षम एवं एक, एक तदव शरण ये, ये प्रत्यक्ष एक शरण नस्तिक चारवाकादीरितर्थक ऐसी स्थिति है अत्यधिक ये स्थूल भोग में लगे रहना ये चार्वाक बुद्धि आगे भाष्य में पुनः अच्छा टीका में एक पंक्ति रह गया सम्यक पर काले देहपाता दूर्धम गम्यत ये पूर्व पृष्ठा में जो था संपराय तत्संबी होने से सांपराय तो संपराय का अर्थ कह दिया परलोक इसके लिए टीकाकार उसका अर्थ कहते हैं संपरा आगे इनगतो धातु से संपर अय सम अय अय अय में इनगतो धातु से ए रच अगर ई हो जाएगा गुण होकर के चय हो गया था अय सम परा अय इसलिए इसका व्युत्पत्ति दिखाते हैं टीकाकार सम्यक पराक काले अर्थात देहपातात ऊर्धम एवं इयते गम्यते इति अर्थ त तो के लिए हो गया सम्यक अर्थात निश्चित रूप से आगे परा परा अर्थात तो पराग काले परा काले का अर्थ कहते हैं कि देहपातात ऊर्धम जब देहपात हो जाता है मृत्यु हो जाता है उसके बाद इयते इयते का अर्थ गम्य जो जहाँ जाते हैं परलोक आगे भाष्य में अंतिम पंक्ति तो जो लोग यही यही लोग ही है परलोक नहीं है इस प्रकार के जिनकी बुद्धि है उनका क्या स्थिति उनके क्या स्थिति होती है बताते हैं पुनः पुनर्जन वसम मद अधीनता आपद्यते मैं मृत्यु मम जनन मरणादि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ एव भवति थ पुन पुनर्जन जनित्वा जनित अर्थ तो जन्म प्राप्त करके बसम बसम का अर्थ मद्दीनता मेरे अधीनता को प्राप्त करते हैं आपद्यते मे का कह देते हैं मे मृत्यु और मम मे मृत्यु मेरा अधीन में आ जाते हैं मेरा अधीन में यमराजी का अधीन में आ जाने का अर्थ। जनना मरणादि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ जनना मरणादि यही लक्षण लक्षण अर्थात स्वरूप तदरूप जनन मरण रूप दुख दुख का प्रबंध प्रबंध प्रवाह चलता रहना उस प्रबंध में आरूढ़ हो जाते हैं अर्थात तो जन्म मरण को प्राप्त करते ही रहते हैं इति और आगे कह देते हैं भाष्यकार प्राएण ही एवं विध एव लोक ये मनुष्य लोक ये लोक तो प्राय इसी प्रकार की ही है तो ये चलते हैं है अच्छा नान ना टिप्पणी लंबा दे दिए ठीक है आगे यहाँ पर्यंत हो गया कि केवल यह लोक में जो भोग्य पदार्थ है उसी में अगर रक्त रहेगा असक्त रहेगा तो यमराज जी का अर्थात शरण में बार बार आना होगा किंतु जून को परलोक संबंधी साधन दिखेगा और वो यमराज जी का वस में बार बार शीघ्र शीघ्र नहीं जाएंगे क्योंकि ये लोग थोड़ा ऊपर लोग प्राप्त करेंगे स्वर्ग लोग इत्यादि प्राप्त करेंगे तो इसलिए यमराज जी का वस में इतना शीघ्र शीघ्र नहीं आएंगे अभी यमराज जी का बस में नहीं आ करके अभी उसे छुटकारा अर्थात तो उससे निवृत्त हो जाने का जो उपाय ये सभी को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि कहा गया कि प्रायण एवं विध एव लोक अर्थात तो अधिक परिमाण में ये मनुष्य तो प्रेय मार्ग में ही चलने वाले होते हैं उसके लिए आगे हेतु कहते हैं क्यों अधिक लोग इस प्रेय मार्ग में चलते हैं श्रवणायापि श्रवणया बहु न लृण्वत बहवो यंग विु आश्चर्य वक्ता कुशलोल आश्चर्यताशलाशिष्ट श्रवणया बहु न लृण्वि बहवो यंग विु आश्चर्य वक्ता अश्ध कुश ज्ञाता आश्चर्यता कुशलाशिष जैसे अन्वयसद श्रवणा अपि श्रवणा चतुर्थी अर्थात श्रवण के लिए भी बहु भीर यो यो आत्मा न लभ्य जो आत्मा बहुतों को सुनने के लिए भी मिलता नहीं आत्मा अर्थात आत्मा विषय का शास्त्र वेदांत तो। बहुतों को सुनने के लिए प्राप्त ही नहीं होता है सुनने के लिए प्राप्त नहीं होता है अर्थात एक तो उसमें किसी प्रकार की श्रद्धा महत्व बुद्धि नहीं होने से प्राप्त नहीं होता है और महत्व बुद्धि क्यों नहीं होता अब तक विचार करके बता दिए कि प्रेव मार्ग में ही अधिक लोग चलते हैं तो श्रवण के लिए बहुतों को प्राप्त नहीं होता है और कहीं बड़े महाराज जी कहे हैं ये जगह में तो नहीं है अर्थात तो विचार स्थान पर खाली बैठ जाने से ये नहीं है अगर एकाग्रता नहीं है तो भी अर्थात वो प्राप्त नहीं हुआ इस प्रकार के भी कहे हैं इस जगह में नहीं है नेत्र कहीं ये बात है अच्छा मना कामादि मवण लाभ है पेना वो नहीं है अच्छा श्रवण आया भी बहु भीर लभ्य अर्थात उपस्थित तो हो जाने पर भी ये प्राप्त तो नहीं होता है दक्षिण पार्श्व में एक टिप्पणी देते हैं वहाँ देखेंगे वह और श्रृणवंतो अर्थात सुनते हैं कुछ लोग तो बिल्कुल अर्थात ये शब्दों के साथ परिचय भी नहीं होता है दूसरे शब्द के साथ थोड़ा बहुत परिचय होने पर भी एकाग्रचित तो नहीं होने पर वो श्रवण भी ठीक से नहीं होता है और श्रृणवन तो अपनी अर्थात तो सुनने पर भी अर्थात थोड़ा बहुत एकाग्र होकर के सुनते हैं फिर भी बहवो यम न विद्यु हो इसको नहीं जान पाते हैं अर्थात तत्व का अनुभव नहीं हो पाता है प्रतिबंध अगर अधिक है तो फिर ये नहीं होगा पंचदार तो इसको बहुत विचार करके दिखाए हैं तो वर्तमान प्रतिबंध आगामी प्रतिबंध अतीत प्रतिबंध ये कितने प्रकार की सब विचार करके वहाँ दिखा दें तो ये प्रतिबंध अगर अधिक है तब तो फिर ये कठिन हो जाता है तो कम से कम जो अतीत प्रतिबंध हो उसको तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता है वहाँ पंचदशी में उदाहरण दिखाए महिषी प्रेम तो उससे उसका बार बार जितना ये चिंतन करता रहेगा गुरु कहेंगे आप इस विषय का चिंतन करो उसका बुद्धि चली जाती हो उसका महिषी जो भैंस अथवा राजा के लिए दोनों प्रकार के देते हैं उसका राणी वहीं से कहा जाता है वो तो अतीत हो गया अतीतित अर्थात संस्कार बना हुआ है उसको और अभी क्या कर पाएगा तो कोई उपाय नहीं है उपाय नहीं है अर्थात विपरीत संस्कार के द्वारा संस्कार नाश करें और वर्तमान प्रतिबंध ये वर्तमान प्रतिबंध इसको हम दूर करने के लिए अधिक उद्यम कर सकते हैं तो वो पंचदेश कार श्लोक कहते हैं वर्तमान प्रतिबंधो वर्तमानो विषयाशक्ति लक्षण कुतर्कतर्क प्रज्ञा मंद्यम कुतर्क विपर्य दुराग्रह इस प्रकार के कहते हैं प्रतिबंधो वर्तमान अर्थात वर्तमान वर्तमानिक प्रतिबंध ये क्या होंगे तो कहते हैं विषयासक्ति लक्षण विषय में अधिक आसक्ति होगी तो ये वर्तमानिक प्रतिबंध होगा अर्थात ये श्रवण हमको एकाग्रचित्त से करने नहीं देगा वो बार बार मना चला जाएगा उसी में अर प्रज्ञा मानद्यम प्रज्ञा मानद्य अर्थात वासना अधिक है तो प्रज्ञा मंद होगा हो सकता है कि हमको तो दिखता नहीं इतना वासना है फिर भी हमारा प्रज्ञा क्यों मंद है प्रज्ञा मंद अर्थात विषय को हम ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो हमको अगर दिखता नहीं वासना अर्थात ये हमारा वासना अंदर में पड़े हुए हैं जो कि अभी उठने का समय ही नहीं हो रहा है तो इसको उठाने के लिए बंदोबस्त मतलब शास्त्र बहुत उपाय कहते हैं अर्थात हम चित्त को कैसे शीघ्र क्षालन कर सकते हैं शुद्ध कर सकते हैं तो ये प्रज्ञा मांद्य ये दूर हो सकता है प्रज्ञा मांद्य इसमें मांद्य का अर्थ है कि मानद्य का विपरीत हो जाएंगे एक कि तीक्ष्ण होना या कि शुद्ध होना इस मार्ग में बुद्धि तीक्ष्ण होना ठीक है अच्छा है किन्तु शुद्ध होना अधिक आवश्यक है बुद्धि शुद्ध है तो काम हो जाएगा तीक्ष्ण न हो तो कोई बात नहीं है सभी वेदांती बहुत बुद्धिमान होंगे कोई आवश्यक नहीं है शुद्ध हो गया तब तो बस समझ में आ जाएगा बात तो ये प्रज्ञा मान दिया ये हट जाना चाहिए अर्थात बुद्धि शुद्ध हो जाना चाहिए बुद्धि कैसे शुद्ध हो जाएगा जाए? पूर्व में कह दिया विषय आशक्ति लक्षण नहीं रहना और कुतर्क ये कुतर्क कुतर्क क्यों है हमारा संस्कार कुछ विपरीत पड़ा हुआ है अभी हम जब वेदांत संस्कार लाने के लिए उद्यम कर रहे हैं हमेशा ये दोनों में विरुद्ध होगा ये कुतर्क करेगा और ये कुतर्क क्यों कहते हैं ये दुराग्रह अन्य शास्त्र में अन्य सिद्धांत में दुराग्रह दुराग्रह अर्थात तो, कारण रहित तो आग्रह कोई उसके लिए हेतु नहीं है और हेतु का आग्रह जो द्वैत शास्त्र इत्यादि में रखने से कहते हैं विपर्य उसमें दुराग्रह ये सब वर्तमानिक प्रतिबंधक होते हैं इसको तो हम हटाने के लिए अभी क्योंकि अभी प्रतिबंध है तो अभी हटाने के लिए उद्यम करना है तो श्रेणबंधु शून्य तो पर भी अगर ये प्रतिबंध कहे तो बहवो यम नु नहीं जानते हैं आश्चर्य वक्ता इसका जो वक्ता होते हैं वो आश्चर्य आश्चर्य अर्थात पांच नंबर टिप्पणी ये सब में आश्चर्य शब्द का अर्थ बिरला होते हैं पांच नंबर टिप्पणी बक्तुर वैरल्यमअपी प्रथम पदार्थ हेतु श्रवण के लिए प्राप्त नहीं होता है क्यों कहते हैं वक्ता ही विरल होते हैं वक्ता विरल होने से ये श्रवण के लिए प्राप्त नहीं होता है और कुशलों से लब्धा तो इसको प्राप्त आत्मतत्व को प्राप्त जो कर लेना कर लेता है कहते हैं वो भी कुशल कुशल अर्थात तो ये सब भी अर्थात विरल होते हैं आत्मतत्व तो को प्राप्त करने वाले भी बिरल होते हैं ये जो द्वितीय पाद का हेतु हो गया प्रथम पाद श्रवणाएं भी बहुबीर यो न लभ्य सुनने के लिए भी आत्मतत्व के बारे में बहुतों को प्राप्त नहीं होता है क्यों वक्ता बिरल होते हैं और लब्धा भी बिरल होता है क्यों श्रृणवंतो भी वह वह यम नीद्यु अर्थात तो इसको प्राप्त करने वाले बिरल होते हैं क्योंकि सुनने वालों को भी सबको ये घटता नहीं क्यों प्रतिबंध अधिक है तो। अच्छा आगे आश्चर्य कुशलाुशिष्ट आश्चर्योलब कुशला अनुशिष्ट ज्ञाता न न कुशलो से लब्धा आगे ज्ञाता इसको प्राप्त करने वाला भी कुसल होता है बिरल होते हैं आश्चर्य ज्ञाता जो इसको जानता है वो आश्चर्य होता है अर्थात बिरल होते हैं कुशलाुशिष्ट कुशल अनुशिष्ट सन ज्ञाता बोति अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा अनुशिष्ट होकर के ही कोई ज्ञाता हो सकता है तो इसलिए कहा जाता है कि जितना भी हम साधन कर सकते हैं किसी श्रोत्रीय और ब्रह्मनिष्ठ का साक्षात शरण में रहना ये सबसे ऊंचा साधन है देख करके हम बहुत जिन, चीज शीघ्र सीख जाते हैं और फिर कोई भी शंका होता है तो तुरंत उसका समाधान भी हो जाता है अनुभवी महापुरुष है तो शीघ्र उसका समाधान भी दे देंगे भाष्य में यु शेयोर्थी स सहस्रेशु कचिद आत्मदि यस्मा श्रवण श्रोतम यो न लभ्य आत्मा बहुने श्रृण्वंत बहवो अनेके अन्ये न अनेुर्न विद्ति अभागिनो असंस्कृति नीजनेयु यु अर्थी श्रेय अर्थात जो श्रेय चाहता है दस नंबर टिप्पणी में दे दिए गीता सहस्रेशु कचिदे मनुष्याण सहस्रेशु कच्चि यतति सिद्ध है दे दिए टिप्पणी में तो ये कोई बिरल ही होते हैं सहस्रेशु कस्िदेव आत्मिद ज्ञान प्राप्त करना तो सहस्रेशु कचिद अरे यमराज जी कहते हैं त्विध नची कहता आप कहते हैं आप जैसे बहुत बिरले होते हैं क्यों हेतु देते हैं यस्मात श्रवणाया अपि श्रवणार्थम श्रवण करने के लिए भी आत्मतत्व के बारे में इसका अर्थ कहते हैं स्रोतुम अपि यो न लभ्य आत्मा बहु भीर के बहुतों के द्वारा अनेकों के द्वारा आत्मतत्व का श्रवण भी प्राप्त नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक बार हम श्रवण करते हैं कि हम असंग है कूटस्थ है इसका एक संस्कार बनता है और हमारे अंदर में विपरीत तो संस्कार है हम तो ये शरीर वाला है मन वाला है बुद्धि वाला है इस प्रकार के हैं हमको संग का संस्कार है और हम श्रवण करते हैं कि हम असंग है तो जब ये हम असंग है असंग है ये संस्कार वो संग है हम संग वाले हैं इस संस्कार को निषेध करेगा तो उतने बार तो श्रवण करना पड़ेगा तो श्रवणाया भी बहु लभ्य कह दिया गया बहुत प्राप्त नहीं होता है प्राप्त होने पर ये बार बार विघ्न हो जाता है और श्रृण्वंतों अनेके अनेक यम आत्मा न विद्यु शून्य पर भी बहुत श्रवण करने वाले में भी बहुत यम आत्म न विद्यु इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं चार नंबर टिप्पणी मना काम आदिवैमुख्यन श्रवणलाभे दोषातरबाल्या न वेदनम अर्हती इतिहांतों इत्यादि कामादि वैमुख्य न कामादि न वैमुख्य अथवा कामादे तो कामा है वैमुख्यम काम से विमुखता वैराग्य मना थोड़ा थोड़ा वासना से वैराग्य होने से श्रवण में तो लग जाते हैं किंतु तो दोषांतर बाहुल्यात तो अन्य दोष सब अधिक होने से वेदनम न वेदनम अर्ंती इसलिए जान नहीं पाते तो इस प्रकार की श्रोताओं को कहा जाता है उत्सुक उत्सुक अर्थात तो अंग्रेजी में कहते हैं क्यूरियस क्या हो रहा है चलो थोड़ा कभी सुन लेते हैं थोड़ा जब वासना घट जाता है तो श्रवण करते हैं फिर अन्य वासना अधिक है भिद, न विद्युर वो लोग फिर नहीं जानते हैं और आत्मतत्व को अनुभव नहीं कर पाते हैं संसार में सत्यत्व बुद्धि और परमात्मा प्राप्ति ये दोनों साथ साथ नहीं होंगे न विदंती जो लोग प्राप्त नहीं करते हैं कहते हैं अभागीनो असंस्कृत उनका आत्मा अंतःकरण संस्कृत नहीं हुआ है अथवा अर्थ अर्थात तो अभी वासना भरा हुआ है न बीजानीु प्राप्त नहीं करते हैं किंच अस् वक्ता आश्चर्य अद्भुत अद्भुतवत अनेकु कचिद अश् आत्मतत्व से वक्ता जो आचार्य आश्चर्य होता है अद्भुतवत अद्भुत या आश्चर्य अनेकेश कचिद होती ये वक्ता भी बहुत कम होते हैं वक्ता अर्थात तो अनुभवी है तो बहुत ऊँच बात है कम से कम बहुत उच्च कोटि के विरक्त तो महात्मा मतलब विरक्त तो महात्मा है और ये वेदांत तो प्रवचन करता है तो हमको अनुभव थोड़ा अधिक आ सकता है क्योंकि हम देख करके अधिक सीखते हैं तथा शुवा अभी आत्मनः आत्मन कुशलो निपुण एवं अनेकेश लब्धा कश्चिद होती श्रुवा अभी सुन करके भी आत्मन कुशल निपुण आत्मन अर्था तो अस्त्म अस आत्मन, हा। आत्मन हा अर्थात ये आत्म विषय का षष्ठी अर्थात विषय विषय अर्थात आत्मसंबंध ये जो शास्त्र इसको सुनकर के भी कुशलो निपुण एवं अनेकेश कचिदे बवती कोई इसको प्राप्त कर लेता है आत्मतत्व तो का कर श्रवण करके कोई इसका अनुभव कर लेता है आश्चर्यो यस्माश्चर्यता कच्चिद कुशला कुसलेन निपुणेन नपुणेन आचार्यन सम आश्चर्य ज्ञाता इसका जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो आश्चर्य होता है क्यों हेतु भी देते हैं कुशला अनुशिष्ट अर्थात तो कुशलन निपुणेन आचार्यन अनुशिष्ट सम अगर निपुण अनुभवी आचार्य के द्वारा अनुशिष्ट होकर के कोई बिरले इसको अनुभव करते हैं और आचार्यों के संख्या भी कम होने से प्राप्त करने वाले भी कम होते हैं आज यहाँ तक ओ संग नो मित्र सं वरुण संग नो भगत मो